मर्तलोक में चली गई और जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी वहीं सुपर्णक्ष सुपर्णाक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर जमुना और तमसा नदी का संगम था संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदर वंश सुशोभित कर रहे थे वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं तथा तो जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत रहता है उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी जिनके पांच मुख और दस भुजाएं हैं भगवती गौरी अर्धांगनी बनकर जिनकी शोभा बढ़ा रही हैं जिनका कर्पूर के समान गौर शरीर अत्यंत प्रकाशमान है जिनका कंठ नीला है और तीन आँखें हैं जो बाघांबर पहने और हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं जिनके गले में नरमुंड की माला सुशोभित है तथा जो सांप का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी जी संलग्न हो गई उस पावन तीर्थ में रहकर सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की राजन भगवान शंकर का ध्यान करते हुए लक्ष्मी के मन में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया देवताओं के वर्ष के थे हजार वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही तदनंतर तीन नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया साथ पार्वती जी भी विराजमान थी। उस समय विष्णु प्रिया महामाया लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में विराजमान होकर तप कर रही थी भगवान शंकर ने अपने गढ़ों सहित वहाँ पहुँच उनसे कहा कल्याणी जगदम्बे तुम क्यों तपस्या कर रही हो मुझे इसका कारण बताओ क्योंकि तुम्हारे पतिदेव संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ एवं अखिल लोकों के अध्यक्ष हैं देवी श्रीहरि को जगत का स्वामी माना जाता है ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों कर रही हो पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म माना गया है पति चाहे कैसा भी हो कल्याण की अभिलाषा रखने वाली स्त्री उसकी सेवा में सदा तत्पर रहें फिर नारायण तो सबके लिए निरंतर परम पूज्य है सिंधु जय ऐसे देवेश्वर श्रीहरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो लक्ष्मी जी ने कहा आशुतोष महेशान शिव और देवेश कहलाने वाले दयासिंधो सिंध हो मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दे दिया है आप उस श्राप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए शंभो उन्होंने साप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दिया है उन्होंने कहा है कमलाल जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब साप से मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पा जाओगी भगवान पतिदेव के योग कहने पर मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य बना लिया देवदेव देव, इस समय मैं पतिदेव के सानिध्य से वंचित हूँ मुझे धर्म पत्नी को छोड़कर देव वैकुंठ में विराज रहे हैं फिर उनके अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ देवेश शंकर यदि आप प्रसन्न हो तो वर देने की कृपा करें आप में और श्रीहरि में कभी किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है गिरजा को प्रेम प्रदान करने वाले प्रभो मैं पतिदेव के पास थी तभी से मुझे यह रहस्य ज्ञात है जो आप हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही आप हैं इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है महादेव आप दोनों महानुभाव एक ही हैं यह समझकर मैंने आपका चिंतन किया है अन्यथा आपकी सेवा करने से मैं दोष की भागिनी बन जाती